जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक बाईस ध्यान अभ्यास नहीं अज्पा दूसरा प्रश्न आपकी बातों का अभ्यास करना कठिन है बताएं कि ध्यान में किसका स्मरण करना चाहिए पहली तो बात मेरा जोर अभ्यास पर नहीं है मेरा जोर समझ पर है अभ्यास पर नहीं मेरी बातों को समझो अभ्यास की जल्दी मत करो लेकिन वह ग्रंथी भी हमारे भीतर गहरी पड़ी समझने की हमें फिक्र नहीं अभ्यास करना है तुम ये बात ही भूल गए हो कि समझ पर्याप्त थे मैं तुमसे कहता हूं यह रहा दरवाजा इससे निकल जाओ दाएं तरफ मत जाना वहां दीवाल है जाओगे तो टकराओगे तुम कहते हो ठीक अब अभ्यास कैसे करें मैं तुमसे कहता हूं अगर बात समझ गए कि बाई तरफ दरवाजा है तो अब अभ्यास क्या करना है निकल जाओ लेकिन हम कहते हैं आपकी बात तो सुन दी मगर बड़ी कठिन अभ्यास तो करना ही पड़ेगा अभ्यास किस बात का करना है इस बात का अभ्यास कि दीवाल से नहीं निकलेंगे दीवाल के सामने खड़े होकर कसम खाओगे कि अब कभी तो उससे ना निकलेंगे दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे लाख चित्त में विचार उठें, भावना उठें आकर्षण उठे मगर कभी अब तुझसे तो ना निकलूंगा दरवाजे के सामने कसम खाओगे कि व्रत लेता हूं कि अब सदा तुझसे तो ही निकलूंगा बात समझ में आ गई तो अभ्यास अपने आप हो जाता है अभ्यास ना समझ करते समझदार तो सिर्फ देखते हैं चीजों को समझदार समझते हैं ना समझ अभ्यास करते अभ्यास का मतलब यह होता है कि तुम समझे नहीं समझ गए तो पूछना ही मत कि अभ्यास कैसे करें जिसको समझ में आ गया कि सिगरेट पीना जहर है वो ये नहीं पूछेगा कि अब मैं इसको छोड़ूं कैसे अगर हाथ में आधी जली सिगरेट थी वहीं से गिर जाएगी बस समझ में आ जाना चाहिए कि सिगरेट पीना जहर हां ये समझ में ना आए सुन तो लो समझ में ना आए तो सिगरेट हाथ से नहीं गिरती और नए सवाल उठते कि ठीक कहते हैं आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे और आप कहते हैं तो मेरे हित में ही कहते होंगे अब अभ्यास कैसे करूं अब सिगरेट को छोड़ू कैसे जरा सोचना ये मूढ़ता का लक्षण है, जो आदमी कहता मैं सिगरेट को छोड़ू कैसे यह आदमी मूढ़ भी है और बेईमान भी मूढ़ इसलिए कि इसको एक सीधी सी बात दिखाई नहीं पड़ रही और बेईमान इसलिए कि ये भी नहीं देखना चाहता कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रही बेईमान इसलिए कि यह दिखाना यह चाहता कि समझ में तो मुझे आ गया मैं कोई ना थोड़ी हूं समझ में तो मुझे बात आ गई कि यह काम ठीक नहीं है अब अभ्यास अभ्यास का मतलब है कल छोड़ूंगा पहले दंड बैठक लगाऊंगा सिर के बल खड़ा होऊंगा माला फेरूंगा मंदिर जाऊंगा भजन कीर्तन करूंगा कल छोड़ूंगा और कल कभी आता नहीं कल कभी आया है कि आएगा कल भी ये आदमी यही कहेगा कि अभी क्या करूं अभ्यास कर रहा हूं ये जिंदगी भर अभ्यास करेगा ये दोहरी मुड़ता हो गई सिगरेट ही पीता रहता तो कम से कम उतने ही समय जाया हो रहा था अब अभ्यास भी हो रहा है सिगरेट छोड़ने का ये दोहरा समय व्य हो रहा है पहले ठीक थी बात उतना काफी था तुम देखते हो तुम्हें पता है तुम्हें अपनी जिंदगी से पता है तुम्हें अपने पास पड़ोसियों की जिंदगी से पता है लोगों की जिंदगी हो गई वो सिगरेट ही छोड़ने में लगे जैसे जिंदगी में एक ही काम था करने योग सिगरेट छोड़ना मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30 साल से सिगरेट छोड़ने में लगे मैं उनसे पूता हूं कि भले आदमी अब छोड़ी दो कम से कम छोड़ना छोड़ दो सिगरेट तो नहीं छूटती तीस साल खराब हो गए अब कम से कम छोड़ नहीं छोड़ दो कम से कम शांति से पियो उतनी भी शांति तो रहेगी कम से कम पीने में थोड़ा ध्यान तो रहेगा मस्ती से पियो कुछ बड़ा बड़ा भारी पाप भी नहीं कर रहे हो धुएं बाहर भीतर ले जा रहे हो कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं कर रहे हो दो चार साल कम बीजिए तो हर्जा क्या है वैसी दुनिया में बहुत भीड़ है तुम जरा जल्दी स्थान खाली कर दोगे इतने परेशान ना हो और तीस साल हो गए और तुमसे सिगरेट नहीं छूटती और अगर पचास साल की कोशिश के बाद सिगरेट छोड़कर मरे भी और परमात्मा तुमसे पूछेगा क्या करके आयो तो किस मुंह से कहोगे कि सिगरेट छोड़ के आए शर्म आएगी सिर झुक जाएगा कि पचास साल में सिगरेट छोड़ी पहले तो पकड़ी यही मूर्ता थी नंबर एक की गलती तो वही हो गई पकड़ने को और भी चीजें नहीं थी दुनिया में सिगरेट पकड़ी फिर छोड़ने में पचास साल लगा दी और तुम सोचते हो छोड़ के कोई बड़ा गुण हो जाएगा अक्सर लोग सोचते हैं चरित्रवान अगर कौन सिगरेट नहीं पीता पान नहीं खाता तंबाखू नहीं खाता ये चरित्रवान ये कोई गुणवत्ताएं हैं तब तो तुम ये भी कहने लगोगा कि मैं पत्थर नहीं खाता मिट्टी नहीं खाता ये भी गुण हो जाएंगे ख्याल रखना व्यर्थ की बातों में न तो पकड़ने में कुछ सार है ना छोड़ने में कुछ सार है लेकिन व्यर्थ की बात को देख लो तो सार है पहचान लो तो सार है पहचानने में ही बात समाप्त हो जाती मैं तुम्हें जो दे रहा हूं सूत्र वह ऐसा नहीं है कि तुम अभ्यास करो उसका कलकत्ते में मैं एक घर में मेहमान था एक बहुत अद्भुत और इस देश के धनपतियों में अपने किस्म के अद्वितीय आदमी थे सोहनलाल कोठारी उनका मुझसे बहुत लगाव था रात मेरे पास बैठे थे कहने लगे कि अब आपसे तो क्या छिपाना सत्तर साल तो उनकी उम्र हो गई थी कहने लगे मैंने जीवन में चार बार ब्रह्मचरी का व्रत लिया चार बार मेरे साथ एक सज्जन और बैठे थे धार्मिक किस्म के हैं वो तो बड़े प्रभावित हो गए उन्होंने तो उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई महात्मा की तरफ देखे मैंने उनको तुम ज्यादा प्रभावित मत हो चार बार लेने का मतलब समझते हो चार बार लेने का मतलब ही क्या होता है कि पहली बार लिया काम नहीं आया दोबारा लिया, लिया काम नहीं आया तिबारा लिया काम नहीं आया और मैंने कहा पहले यह तो पूछो कि चौथी बार काम आया या फिर पांचवी बार थक गए और फिर व्रत लेना बंद कर दिया सोहनलाल ईमानदार आदमी थे उन्होंने कहा आप ठीक कहते उनकी आंख से आंसू आ गए कि पांचवी बार मैंने व्रत नहीं लिया इसलिए नहीं कि व्रत पूरा हो गया इसलिए कि पूरा होते नहीं था और बार बार विषाद होता था व्रत लेकर तोड़ता था तो पश्चाताप होता था अपराध का भाव पकड़ता था तो मैंने सोचा इस व्रत से लाभ क्या है इससे कोई जीवन में सुगंध तो आती नहीं पूरा होते नहीं तो सुगंध कहां से आए और हर बार टूटता है तो और आत्मनिंदा और आत्मग्लानी पैदा होती और दुर्गंध पैदा होती अपने प्रति बड़ी निंदा का भाव पैदा होता है अपनी ही आंखों में गिरता जाता हूं जब पहली दफा व्रत लिया था तो अपनी आंखों में अपनी थोड़ी इज्जत थी चार बात के बाद अपनी आंखों में अपनी ही इज्जत खो गई पाया तो कुछ नहीं गंवाया बहुत है मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी कुछ भूल नहीं यही हो रहा है सदियों से यही हो रहा है ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं अभ्यास नहीं कि ले ली कसम कसमों से कहीं जिंदगियां बदली जिंदगियां समझदारियों से बदलती हैं कसमों से नहीं बदलती और कसम लेने वाले समझदार लोग नहीं होते कसम लेने का मतलब ही होता आदमी ना समझे समझदार आदमी को बात दिखाई पड़ जाती कसम क्यों लेगा कसम का आधार क्या है कसम का आधार यह है कि अभी मुझे लग रहा है कि आप जो कहते हैं ठीक है अभी अगर कसम ले लू तो कसम में बंध जाऊंगा तो एक मर्यादा रहेगी अगर थोड़ी देर कसम लेने से चूक गया तो कहीं समझ फिर खिसक ना जाए इसी लोग साधु संतों के समागम में मंदिर मस्जिदों में धर्म की प्रभावना में आके कसम ले लेते वाहवाह हो जाती लोग तालियां बजा देते उनकी तालियां उनकी वाहवाह अहंकार को आता मजा महात्मा का आशीर्वाद ले ली कसम उस वक्त उन्हें याद नहीं अपनी अपने अचेतन की अपने मन की वृत्तियों की अपने अतीत की कुछ भी याद नहीं यह क्षण का प्रभाव है घर पहुंचते पहुंचते अड़चने शुरू हो जाएंगी घर पहुंचते पहुंचते पछताने लगेंगे कि यह मैंने क्या कर लिया लेकिन अब किससे कहो अब कहना ठीक भी नहीं है अब चुपचाप साधो अब किसी तरह अपने को बांधो और जितना तुम बांधोगे उतना ही तुम पाओगे कि वेग प्रबल होता चला जाता है जीवन को बदलने के ये रास्ते नहीं समझो ब्रह्मचर्य की तो बात ही मत उठाना काम वासना को समझो काम वासना की समझ पूरी आ जाए तो एक दिन तुम अचानक पाते हो कि काम वासना की जो तुम पर पकड़ थी वह खो गई तुम अब उसकी मुठ्ठी में नहीं हो ब्रह्मचरी का व्रत नहीं लेना पड़ता काम वासना एक दिन तुम्हारे जीवन से सरक जाती हट जाती हटाना पड़े तो खतरा है लौट के आएगी क्योंकि जिसको तुमने हटाया है वो तुमसे बदला लेगी अपने आप हट जाती बोध का जीवन चाहिए अपनी काम वासना को समझो इतनी घबराहट भी क्या है इतनी जल्दी भी क्या है अपनी काम वासना को ध्यान पूर्वक विचारपूर्वक मनोयोग पूर्वक भोगो महात्माओं को बीच में मत आने दो अपने अनुभव से ही सीखो इस दुनिया में कोई किसी दूसरे के अनुभव से न कभी सीखा है न सीख सकता है वहीं तुम्हारी भूल हो रही तुम दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव बनाना चाहते हो इतनी सस्ती होती दुनिया तो एक महावीर के मुक्त होती सारी दुनिया मुक्त हो गई होती और एक बुद्ध के मुक्त होते सारी दुनिया मुक्त हो गई होती और एक रज्जब घोड़े से उतर गया था सब घोड़े से उतर गए होते रज्जब घोड़े से उतर गया यह कोई अभ्यास नहीं था नहीं ख्याल करना यह एक क्षण में घटी थी घटना रज्जब ने यह नहीं कहा कि ठीक कहते महाराज हे दादू दयाल आप ठीक ही कहते हैं अब मैं अभ्यास करूंगा एक दिन जरूर सत्संग में हाजिर होऊंगा आपने ठीक कहा विचारूंगा अभ्यासूंगा आऊंगा और बैंड वालों से कहते कि चलो आगे बढ़ो घोड़े की लगाम और जोर से पकड़ लेते और अगर जबरजस्ती कोई घोड़े से उतर जाए तो खतरा यह नहीं कि घोड़े से उतर जाए खतरा यह कि घोड़े को सिर सिर्फ ले ले घोड़े से उतरने में उतना उपद्रव नहीं है घोड़े को ऊपर ले लेने में भारी उपद्रव है वही हो जाता है विपरीत का अभ्यास शुरू हो जाता है काम वासना तुम्हें पकड़ती जोर से तुम ब्रह्मचरी का अभ्यास करने लगते काम वासना पकड़ती तो काम वासना को समझो परमात्मा की देन है जरूर कुछ राज होगा जरूर वहां कुछ रहस्य का खजाना छिपा है मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी काम वासना में ही तुम्हारे ब्रह्मचरी का खजाना छिपा है अगर तुम काम वासना में गहरे उतर जाओ तो तुम इसी में छिपे हुए ब्रह्मचरी की सुगंध पाओगे और तब वो व्रत नहीं होगा अभ्यास नहीं होगा सहज योग होगा अनुभव से आएगा चुपचाप आ जाए शोरगुल भी ना होगा किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा तुम भी चौंकोगे कि इतने जोर से जिस वासना ने पकड़ा था वो ऐसे चली गई जैसे कभी उसने पकड़ा ही ना था तुम्हें पता है एक दिन तुम छोटे बच्चे थे और काम वासना की कोई पकड़ तुम्हारे ऊपर नहीं थी तुम्हें वे दिन भूल गए चौदह साल की उम्र में काम वासना का प्रवाह प्रबल वेग तुम पर आया था लेकिन उसके पहले भी दिन थे तब तुम बिना काम वासना के भी जिए हो फिर वैसे दिन आ सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं आएंगे वे दिन थोप थोप के लाओगे तो नहीं आएंगे वे दिन जो परमात्मा देता है उसे जियो उसे भोगो उसमें उतरो ध्यानपूर्वक धन्यवाद पूर्वक कृतज्ञता से और तुम चकित हो जाओगे तुम्हें जो भी जीवन में मिला है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यर्थ हो अगर आज व्यर्थ है तो तुम उसी में छिपे हुए कल सार्थक को पाओगे ऐसा ही समझो कि किसी आदमी ने अपने घर के बाहर गोबर का ढेर लगा रखा है बड़ी बदबू फैल रही यही गोबर बगीचे में छिता दो खाद बन जाए फूलों में सुगंध हो जाएगा यही दुर्गंध कमल में खिलेगी गुलाम में खिलेगी चंपा चमेली जूही में खिलेगी यही दुर्गंध अनंत अनंत सुगंधों का रूप ले लेगी मैं इसी रूपांतरण का पक्ष पाती हूं तुम पूछते हो आपकी बातों का अभ्यास करना कठिन है कठिन क्या असंभव ही है क्योंकि अभ्यास पर मेरा जोर ही नहीं है तुम मेरी बातों का अभ्यास करना ही मत तुम तो मेरी बातों को समझ लो मगर तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं तुम समझने में उत्सुक नहीं हो जब मैं समझा रहा हूं तब भी तुम भीतर गणित्री बिठा रहे हो कि इसका अभ्यास कैसे करें जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं तब भी तुम समझने में पूरे डूब नहीं रहे हो तब तुम मेरे साथ लीन नहीं हो रहे हो तब तुम भीतर अपना हिसाब बिठा रहे हो ठीक है ये बात जस्ती इसको ऐसा करके दिखा देंगे तुम अपने हिसाब के कारण मुझसे चूके जा रहे हो यहां लोग आ जाते जो अपनी जल्दी से नोटबुक निकालकर उसमें नोट करने लगते तुम पागल हो नोट करने से क्या होगा मैं जो कह रहा हूं उसे समझो लेकिन वो सोचते हैं किताब में नोट कर लिया फुर्सत से घर में समझेंगे मेरे साथ ना समझ पाए फुर्सत से तुम घर में समझोगे मेरे साथ एक रस होकर डूबो अभ्यास इत्यादि की बकवास छोड़ो मैं तुम्हें अभ्यासी नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें सहज योग देना चाहता हूं मैं तुम्हें रोशनी देना चाहता हूं समझ की प्रज्ञा की मैं तुम्हें दिया देना चाहता हूं ध्यान का तुम पूछते हो नक्शा तुम कहते हो हमें ठीक ठीक बता दो स्टेशन जाना है बाएं घूमे दाएं घूमे फिर चौरसता पड़ेगा कीमली का झाड़ आएगा कि पीपल का झाड़ आएगा आप हमें नक्शा दे दो आप हमें ठीक ठीक दिशा दे दो फिर हम अभ्यास करते हुए निकल जाएंगे मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें दिया दूंगा मैं तुम्हें आंखें दूंगा ताकि तुम खुद ही राह के किनारे लगे पत्थरों पर लगे निशानों को पढ़ लेना तीरों को देख लेना विस्तार की बात है तुम्हें क्यों दूं एक अंधा आदमी कहता है कि मुझे समझा दें शास्त्र में क्या लिखा है कितने शास्त्रों से समझाऊंगा मैं उससे कहता हूं तेरी आंख का इलाज ही किए देते फिर तू ही शास्त्र पढ़ लेना फिर सारा जीवन का शास्त्र तुझे उपलब्ध हो जाएगा एक बूढ़ा आदमी था सत्तर साल का हुआ उसकी दोनों आंखें चली गई होशियार था अनुभवी था चतुर था वैद्यों ने कहा कि चिकित्सा हो सकती है आंख का ऑपरेशन करवाना होगा उसने कहा क्या सार फिर मेरे घर में कमी क्या है आठ मेरे लड़के उनकी सोलह आंखें आठ उनकी बहुएं हैं उनकी सोलह आंखें बत्तीस आंखें दो मेरी पत्नी की आंखें चौंतीस आंखें चौंतीस आंखें मेरे पास उपलब्ध हैं दो मेरी आंखें रहीं कि न रहीं क्या फर्क पड़ता है काम चला लूंगा लेकिन संयोग की बात कुछ ही दिन बाद उसके महल में आग लग गई वे 34 आंखें एकदम बाहर हो गई उन 34 आंखों को याद भी ना आई आई याद बाहर जाके आई सब भागे जब जीवन पर संकट हो तो अपना प्राण कोई पहले बचाना चाहता है याद ही नहीं आता कोई सोच विचार के थोड़ी भागता है घर में लपटें उठी लोग भागे जो जहां से निकल सका द्वार दरवाजे खिड़की से छलांग लगा के बाहर हो गया बाहर जब सब पहुंच गए सुरक्षित सांस ली सुरक्षा की तब सबको याद आया कि यह क्या हुआ बूढ़े पिता को हम भीतर ही छोड़ा है और अब तो भीतर जाना भी कठिन है लपटें बढ़ गई हैं अंधा बाप द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे से टटोल के निकलने की कोशिश करने लगा और जगह जगह जलने लगा उस जलते बाप की दशा का तुम्हें अनुभव है सोचो थोड़ा ध्यान करना उस पर उस क्षण से याद आया कि समय पर अपनी ही आंख काम आती मगर अब बहुत देर हो चुकी थी जब जरूरत ना हो तो दूसरों की आंखें भी काम आ सकती हैं लेकिन जब असली जरूरत हो तो अपनी ही आंख काम आती मैं तुम्हें तुम्हारी आंख से खुल जाए बस इसकी प्रक्रिया देना चाहता हूं अभ्यास इत्यादि से मुझे कोई रस नहीं तुम अपने पे थोपो मत। अभ्यास का अर्थ होता है थोपना जबरदस्ती ठोकना पीटना अपने को किसी तरह ढालना ऐसा ढाला हुआ चरित्र मेरी दृष्टि में दुष्चरित्रता है एक सहज अविरभूत चरित्र होता है सादगी से जो उठता है वही साधु है आरोपित अभ्यास से जो आता है वो साधु में साधु इत्यादि नहीं है ऊपर ऊपर साधु है भीतर साधु बैठा है जो कभी भी प्रकट हो जाएगा लेकिन तुम्हें यही बताया गया है कि अभ्यास करो हर काम अभ्यास से करना सिखाया गया है नहीं जीवन के परम सत्य अभ्यास से नहीं मिलते परमात्मा मौजूद है अभ्यास की जरूरत नहीं है सिर्फ समझ चाहिए अब तुम कहोगे समझ समस्य क्या अर्थ है समझ केवल इतना अर्थ है कि तुम अपने पिटे पिटाए विचारों से मन को खाली करो उनसे तुम्हें कुछ लाभ तो नहीं हुआ है मगर तुम उनको ढोए चले जा रहे हो उन्हीं की वजह से समझ तुम्हारी दब गई अन्यथा हर आदमी बुद्धत्व की क्षमता लेकर पैदा होता है हर आदमी कोहनूर हीरा है लेकिन कूड़ा करकट में दब गया है और मजा ऐसा है कि कूड़ा करकट को तुम समझते हो बड़ा मूल्यवान है तुम उसे छाती से लगा के बैठे हो हीरा गवा रहे हो कचरे को छाती से लगा के बैठो कचरे को छोड़ो तुमने जो विचार सुन रखे हैं शास्त्रों से पढ़ लिए पंडित पुरोहितों से तोतों की तरह कंठस्थ कर लिए उन सब के कारण तुम्हारा अपना हीरा नहीं जगमगा पा रहा है तुमने यह भी सुन रखा है कि अभ्यास करना होगा नहीं अभ्यास का कोई प्रश्न नहीं घर से कचरा फेंकने का कोई अभ्यास करना होता कचरा कचरा दिखाई पड़ा कि तुमने फेंका फिर तुम जाके गांव में कोई डूंडी थोड़ी पीटते हो कि आज मैंने कचरे का त्याग कर दिया कि देखो मुझ जैसा महातपस्वी कोई भी नहीं कि देखो कितना बड़ा ढेर लगाया हूं घर के बाहर तुम्हारे अभ्यासी धन छोड़ देते हैं मकान छोड़ देते हैं तो फिर घोषणा करते फिरते कि उन्होंने इतना त्याग कर दिया है जो कहता है मैंने त्याग कर दिया है वो यही कह रहा है कि अभी त्याग की घड़ी नहीं आई थी अभी कचरा कचरा दिखाई नहीं पड़ा था अभी कचरे में भ्रांति थी धन की संपदा की मैं तुमसे सिर्फ समझने को कहता हूं सुनो गुनो शांत होकर अपने भीतर जो जो व्यर्थ है जो कुछ काम में नहीं आया है अगर काम में ही आ गया तो फिर तुम तो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं जो काम में नहीं आया है तभी तो तुम यहां आए हो अब उसे छोड़ो लेकिन तुम उसे लेके यहां आ जाते हो तुम उसकी पर्दे की आड़ से मुझे सुनते हो इसलिए चूक जाते हो फिर अभ्यास का सवाल उठता है कोई हिंदू बना बैठा है कोई मुसलमान बना बैठा है कोई जैन बना बैठा है वो मुझे सुन रहा है वहां लेकिन बीच में हिंदू धर्म खड़ा है बीच में मालूम कितने महात्मा खड़े ऋषि मुनि खड़े कतार लगी एक ऋषि मेरी बात लेता है वो दूसरे ऋषि को देता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती वो तीसरे ऋषि को देता और गड़बड़ हो गई तुम तक पहुंचते पहुंचते बात बिल्कुल विकृत हो जाती तुम सीधा सुनो ये 20 ऋषि मुनियों को नमस्कार करो इनको कहो कि ये कोई बस नहीं है यहां किस लिए क्यों लगाए खड़े हो अपने अपने घर जाओ मुझे अकेला छोड़ो मुझे सीधा सीधा आमना सामना कर लेने दो तुम्हारी बातें सुन चुका बहुत होना होता हो गया होता फिर ये ऋषि मुनि कोई जिंदा भी नहीं ये सब मुर्दा है ये कभी जिंदा रहे होंगे और हो सकता है तुम इनको भी सुनने गए हो और इनको भी चूक गए हो क्योंकि तब दूसरे मुर्दा ऋषि मुनि तुम्हारे और इनके बीच में खड़े रहे होंगे ऐसा अद्भुत खेल है तुमने बुद्ध को भी सुना है तुमने महावीर को भी सुना लेकिन महावीर को जब सुन रहे थे तब पतंजलि महाराज बीच में खड़े थे अब तुम मुझे सुन रहे हो अब महावीर बीच में खड़े कल तुम किसी और को सुनोगे भविष्य में तब मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन तुम सीधा सीधा कब सुनोगे तुम रोशनी सीधी कब देखोगे इन आंखों को हटाओ उधार आंखों को हटाओ खाली होकर शांत होकर सुनो सुनने में से ही तुम्हें सूत्र मिल जाएगा भ्यास नहीं करना होगा मैं तुम्हें तत्क्षण क्रांति देने का आश्वासन दे रहा हूं मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तुम यहीं से बदल के जा सकते हो आज ही कल तक टालने की जरूरत नहीं लेकिन तुम कहते हो आज कैसे कुछ अभ्यास बताओ आप तो कुछ अभ्यास करेंगे साल छह महीने दो चार साल फिर धीरे धीरे बदलेंगे तुम बदलना नहीं चाहते तुम बेईमान हो तुम बदलना नहीं चाहते बदलने का था ढोंग रचना चाहते हो इसलिए तुम पूछते हो कल तुम पूछते हो परसों जैन शास्त्रों में एक कथा है एक युवक महावीर को सुनकर लौटा वो अपने स्नान ग्रह में बैठा है उसकी पत्नी उपटन लगा के उसको नहला रही पुरानी कहानी अब तो कोई पत्नी किसी पति को नहलाती नहीं पति नहा भी रहे हो तो दरवाजा खटखटाटी निकलो कब तक बाथरूम में घुसे रहोगे और भी काम है दुनिया में कि बस नहा रहे हो वो दिन पुराने थे उपटन लगा रही थी शरीर को साफ करके नहला रही थी दोनों की बात होने लगी पत्नी ने कहा कि महावीर को सुनकर लौटे हो मेरे भाई भी सुनने जाते मेरे भाई तो इतने प्रभावित हुए कि वो कहते हैं कि दो चार साल में संन्यास्त हो जाऊंगा उसका पति हंसने लगा उसने कहा सन्यास तो दो चार साल में कल का भरोसा नहीं क्षण का भरोसा नहीं पत्नी ने कहा कि मुझे मालूम वो अभी घर में ही रहकर अभ्यास कर रहे हैं। जब अभ्यास पूरा हो जाएगा तो सब छोड़ देंगे पर भाई ने कहा मौत पहले आ सकती सब अभ्यास पड़ा रह जाएगा और अभ्यास क्या करना है अगर बात दिखाई पड़ गई कि घर में आग लगी है तो तुम अभ्यास करते हो निकलने का तुम कहते हो निकलेंगे अभ्यास करके तुम तत्ण निकल जाते हो पति के ऐसी बात और पत्नी अक्सर अपने भाई और अपने परिवार और अपने मां और बाप के पक्ष में होती उसने कहा तुमने समझा क्या मेरे भाई को तुम भी सुनने जाते हो क्या तुम समझते हो कि इसी क्षण तुम संन्यास ले सकते हो वो युवक उठ के खड़ा हो गए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा नग्न था स्नान कर रहा था पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो उसने कहा बात खत्म हो गई कोई अभ्यास थोड़ी करूंगा बात खत्म हो गई नमस्कार पत्नी चिल्लाने लगी कि ये तो मजाक थी ये तुम तो क्या कर रहे हो उसने कहा सन्यास कोई मजाक नहीं सन्यास तो हो ही गया सारा गांव इकट्ठा हो गया देखने इस तरह का सन्यास किसी ने देखा नहीं था लोग अभ्यास करते हैं लोग धीरे धीरे एक, एक कदम चढ़ते हैं पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी और जैनों में तो दिगंबर जैनों में पांच सीढ़ियां होती दिगंबर होने तक तो पांचवी सीढ़ी पूरी जिंदगी लग जाती मरते मरते तक आदमी जाके नग्न सन्यासी हो पाता है ये जवान आदमी अभी कुछ ही वर्ष पहले तो उसका विवाह हुआ था पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए उसको नग्न दरवाजे पर खड़ा देखकर तुम्हें क्या हो गया उसने कहा कुछ नहीं हो गया मुझे बात दिखाई पड़ गई मैं महावीर का अनुग्रहित हूं उससे भी ज्यादा अनुग्रहित अपनी पत्नी का उसने चोट ठीक मार दी आज ही सुनकर लौटा था मन में बात गूंज रही थी और उसने चोट मार दी उसने कहा क्या तुम अभी छोड़ सकते हो बस बात दिखाई पड़ गई कि छोड़ने योग जो है या तो अभी छोड़ा जाता है या कभी नहीं छोड़ा जाता इस स्थिति को मैं कहता हूं समझ फिर कोई पीछे लौटकर देखता है तुम पूछते हो आपकी बातों का अभ्यास करना कठिन है अभ्यास हो ही नहीं सकता असंभव ही है पूछने वाले मित्र का नाम बताता है कि अर्चन कहां से आती होगी नाम है चंद्रशेखर शास्त्री शास्त्र से अर्चन आती होगी शास्त्र की जानकारी अर्चन डालती होगी अब ये देखते ये जो युवक स्नान ग्रह से निकल के सं्यस्त हो गया ये कोई शास्त्री तो नहीं था इतना पक्का है ये कोई शास्त्रीय ढंग है सन्यास का इससे ज्यादा अशास्त्रीय ढंग और क्या होगा मगर इसको ही मैं सहज सन्यास कहता हूं एक झलक और बात बदल गई एक हवा का झोंका और धूल उड़ गई अभ्यास तो करना ही मत मेरी बातों का नहीं तो तुम पगला जाओगे ये बातें अभ्यास की नहीं पूछा है फिर बताएं कि ध्यान में किसका स्मरण करना चाहिए फिर आया शास्त्र किसका स्मरण ध्यान का अर्थ ही होता है कि चित्त शून्य हो जाए किसका स्मरण तो मतलब हुआ कि फिर भरा रहेगा फिर कुछ ना कुछ भरा रहेगा किसी के मन में फिल्मी गीत भरा है लारे लप्पा और कोई बैठे हरि भजन कर रहे हैं लारे लप्पा से कुछ भिन्न नहीं है सब सब देख जैसे कोई अंतर नहीं तुम जब बैठे बैठे दोहरा रहे हो राम, राम राम राम राम राम राम तुम क्या कर रहे हो तुम इतना ही कह रहे हो कि तुम खाली नहीं बैठ सकते तुम इतना ही कह रहे हो कि चित्त को तुम थोड़ी देर के लिए भी विराम नहीं दे सकते विश्राम नहीं दे सकते या तो पैसे की सोचोगे या बाजार की सोचोगे अगर बाजार और पैसे की नहीं सोचना तो कुछ और सोचोगे मगर सोचना जारी रखोगे ध्यान का अर्थ है सोचना ना चले सोचना छूट जाए ध्यान में किसी का स्मरण नहीं करना होता स्मरण की वजह से ही तो ध्यान रुका है अवरुद्ध है ध्यान तुम्हारा स्वभाव है किसी का स्मरण नहीं है सब स्मरण चला जाए कुछ भी स्मरण ना रहे तुम कोरे रह जाओ जैसे कोरा दर्पण जिसमें कोई प्रतिबिंब ना बनता हो ना बाजार का न मंदिर का न संसार का ना मोक्ष का न याद आती हो धन की न याद आती हो धर्म की कोई याद ही ना आती हो कोरा दर्पण रह गया हो कोई प्रतिबिंब न बनता हो तरंग ना उठती हो निस्तरंग दशा का नाम ध्यान है अब तुम इस से पूछते हो किसका स्मरण करें मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूं कि तुम्हारा ध्यान खराब करवाऊं अगर मैं कहूं कि यह स्मरण करो तो मैं तुम्हारे ध्यान को नष्ट करने का कारण बना मगर मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं तुम्हारी तकलीफ यह है कि आदत तुम्हारी ऐसी विकृत हो गई कि एक क्षण को तुम खाली नहीं हो सकते तो तुम कहते हो कि चलो संसार का स्मरण नहीं करेंगे आप हमें कोई मंत्री बता दें नमोकार मंत्री बता दें कि कोई और मंत्र बता दें मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं आलंबन कुछ तो दे दें कोई सहारा तो चाहिए मैं कह रहा हूं सब सहारे छोड़ दो क्योंकि सब सहारे विजाती है बेसहारा हो जाओ उसी बेसहारा अवस्था में तुम्हारे भीतर जो सोया पड़ा है वो जागेगा जब तक सहारे रहेंगे वो नहीं जागेगा मैं कहता हूं तुम सब बैसाखियां छोड़ दो तुम कहते हो ये वैसाखी हम छोड़ देंगे मगर आप कोई दूसरी तो दो लकड़ी की नहीं होगी वैसाखी चलो सोने की दे दो मगर वैसाखी तो चाहिए ही क्या फर्क पड़ेगा लकड़ी की है कि प्लास्टिक की है कि सोने की है कि लोहे की है बैसाखी बैसाखी बैसाखी की वजह से तुम निर्भर रहोगे गुलाम रहोगे परतंत्र रहोगे बैठ के तुम राम राम जपते रहो कुछ फर्क ना पड़ेगा मैं तुमसे कह रहा हूं अजपा जपो ही मत तभी असली जप शुरू होता है ये बात तुम्हें विरोधाभासी लगेगी मगर मेरी भी मजबूरी बात ही ऐसी है। मैं भी क्या करूं अजपाही असली जप है और जब सब नाम खो जाते हैं तो असली नाम का स्मरण शुरू होता है और जहां ना हरि नाम है और ना राम का नाम है वहीं भजन है जहां बिल्कुल चित्त निर्विकार है दशा का नाम ध्यान है ध्यान स्वभाव है